ये शायद आपको ख्याल न हो सारी दुनिया में नेचुरोपैथी या नैसर्गिक उपचार मिट्टी की पट्टियों का शाकाहारी भोजन का हल के भोजन का पानी की पट्टियों का ट बात का प्रयोग करते हैं लेकिन किसी भी नेचुरोपैथ को अभी ये ख्याल में नहीं बात आई है कि पानी की पट्टियों का मिट्टी की पट्टियों का या टब बात का जो भी परिणाम होता है वो पानी का उतना नहीं है ना मिट्टी का उतना है बल्कि ना भी केंद्र के ऊपर उनका जो परिणाम होता है उसके कारण वो सारे प्रभाव पड़ते है वो प्रभाव न तो मिट्टी के है उतने न पानी के है न टब बाथ के है लेकिन ये सारी चीजें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 लेकिन हम करवाते क्या हम गलत खाके इकट्ठा कर लेते हैं फिर डॉक्टर उसको साफ करता है फिर हम गलत खाना शुरू कर देते वो होशियार आदमी था उसने रोजी व्यवस्था कर ली थी हम दो तीन महीने में करते हैं अगर हम भी बादशाह होते तो हम भी ऐसे ही करते हैं, हमारी मजबूरी है हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है तो हम इतना नहीं कर पाते नीरों पर हमें हंसी आती है लेकिन हम सब छोटी मोटी मात्रा में नीरों से भिन्न नहीं है ये जो हमारी असम्यक दृष्टि है भोजन के प्रति ये भारी पड़ती चली जा रही है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 रविन्द्रनाथ की मृत्यु आई उसके दो दिन पहले उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि हे परमात्मा मैं कितना अनुग्रहीत हूं कैसे कहूं तूने मुझे जीवन दिया जिसे जीवन पाने की कोई भी पात्रता ना थी तूने मुझे श्वासें दी जिसके श्वास पाने का कोई अधिकार ना तूने मुझे सौंदर्य के आनंद के अनुभव दिए जिनके लिए मैंने कोई भी कमाई ना की थी तो मैं धन्य रहा हूं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 कन्फ्यूसियस के जमाने में कोई तीन हजार वर्ष पहले कन्फ्यूसियस एक गांव में घूमने गया था उसने एक बगीचे में एक माली को देखा बूढ़ा माली कुएं से पानी खींच रहा है बूढ़ा माली का कुएं से पानी खींचना बड़ा कष्टपूर्ण है वो बुढा लगा हुआ है पानी को जहां बैल लगाए जाते हैं वहां बुढा लगा हुआ है और उसका जवान लड़का लगा हुआ वो दोनों पानी खींच रहे हैं, वो बूढ़ा बहुत बूढ़ा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 बाकी अब राजनीति के संबंध में मुझे कोई कोई मतलब नहीं हो गई वो दौड़ खत्म अब मैं श्रम कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं लॉर्ड के मुझसे कहने लगे कि मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि चरछिल कैसा आदमी मैं सोचता था कुछ उत्तर देगा वो उसने कहा अब मैं श्रम कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं मैंने उनसे कहा उसने दो शब्द पुनरुक्त किए रिपीटिशन किया श्रम और प्रार्थना एक ही अर्थ रखते दोनों पर्याय वाची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 धनपति इसलिए दूर हट गया उसके पास था, वो श्रम खरीद सकता था सन्यासी इसलिए दूर हट गए उन्हें संसार से कुछ लेना देना न था उन्हें कुछ पैदा न करना था पैसा न कमाना था उन्हें श्रम की जरूरत क्या थी परिणाम ये हुआ कि समाज के दो आदरणीय वर्ग श्रम से दूर हट गए तो श्रम जिनके हाथ में रह गया वो धीरे धीरे अनादरणीय हो श्रम का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 कि ज्यादा स्वस्थ और ताजा जी सके जितनी ताजगी होगी जितना भीतर स्वस्थ हवा होगी जितनी आनंदपूर्ण होगी उतना ही जीवन होने में सक्षम होता है। वेल ने एक फ्रेंच विचारिका ने एक बड़ी अद्भुत बात अपनी आत्मकथा में लिखी है उसने लिखा है कि मैं तीस वर्ष की उम्र तक हमेशा बीमार थी मेरे सिर में दर्द था अस्वस्थ थी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 क्योंकि नींद में वे सारी बातें आने लगी जिनको दिन में उन्होंने अपने से दूर रखा है जिन स्त्रियों को छोड़ के वे जंगल में भाग आए हैं नींद में वे स्त्री मौजूद होने लगी वे सपनों में दिखाई पड़ने लगी जिस धन को जिस यश को छोड़ के वे चले आए हैं सपने में उनका पीछा करने लगा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 बस उसकी जिंदगी में इतना टॉर्चर पैदा हो जाता जिसका हिसाब तो कैदियों के पास आदमी छोड़े थे सबसे कोठरी में उसको खड़ा कर देते थे कोठरी इतनी सकड़ी होती थी कि वो हिलडुल नहीं सकता था ना बैठ सकता था न लेट सकता था और उसके सिर पर बूंद बूंद पानी टपकाते रहते ऊपर से तो टप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 और जिन तीन घंटों में तापमान नीचे गिरता है वही तीन घंटे उसके लिए सबसे गहरी नींद के घंटे होते हैं। अगर उन तीन घंटों में उसे उठा दिया जाए तो उसका दिन भर खराब हो जाएगा उसकी सारी ऊर्जा अस्त व्यस्त हो जाएगी आमतौर से ये घंटे दो और पांच के बीच में होते हैं रात को अधिकतम लोगों के ये तीन घंटे रात के दो बजे से लेके और पांच बजे के बीच में होते लेकिन सभी के नहीं होते